बहुत अच्छा लीजिए यो कहकर बलि ने कश्यप कुमार वामंजी का भलीभांति पूजन किया उस समय बड़े-बड़े ऋषि बड़े तथा मुनिश्वर महातेजस्वी बलि के सौभाग्य की सराहना कर रहे थे वामंजी का पूजन करके राजा बलि जो ही उन्हें दान देने को उद्धत हुए तो ही शुक्राचारी ने उन्हें रोक दिया और कहा देते राज ब्र ये साक्षात विष्णु हैं इन्हें तुम दान न देना ये तो इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं और तुरंत तो तुम्हारे यज्ञ में विष्णु डाल रहे हैं अतः अध्यात्म तत्त्व का प्रकाश करने वाले ये विष्णु तुम्हारे द्वारा इस समय पूजा पाने के योग्य नहीं हैं इन्होंने ही पहले मुहिनी रूप ध इन्होंने ही मृत्यु का संहार किया है और महाबली कालनेमी भी इन्हीं के हाथों मारा गया है यही ईश्वर है और यही संपूर्ण विश्व के पालक है मां मते अब तुम अपने मन से हित और अहित सब का विचार करके कोई काम करो गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार समझाने पर राजबली ने हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में कहा, गुरुदेव जिन वाक्यों द्वारा आपने मुझे विचलित किया है, वे सब मेरे हित की दृष्टि से ही कही हैं, तथापि विचार दृष्टि से देखने पर आपके हितकारक वचन भी मेरे लिए अहितकारक ही होंगे। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए इन भगवान विष्णु कों में इनकी म ये विश्व संपूर्ण कर्मों और उनके फलों के भी स्वामी हैं इसलिए दान के सबसे उत्तम पात्र हैं जिनके हृदय में ये सदा विराजमान रहते हैं वे मनुष्यगी सर्वोत्तम पात्र माने जाते हैं यह बात ध्रुव सत्य है जिनके नाम से यह सब कुछ पवित्र कहा जाता है जिनके चिंतन से ये वेद यज्ञ मंत्र तथा तंत्र आदि सभी, पूर्ण को प्राप्त होते हैं, वे ही ये समस्त विश्व के स्वामी सर्वात्मा श्रीहरि आज कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। इस बात को आप यथात्माने इसमें संशय नहीं है। राजा बलि की यह बात सुनकर शुक्राचारे कुपित हो उठे। उन्होंने धर्मोत्सल दित्त को रोज पूर्वक शाप द आरंभ किया वे बोले ओ मूर्ख तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दान करना चाहता है इसलिए राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जा अतः बोध वाले अपने महात्मा शिष्य को इस प्रकार शाप देकर शुक्राचार्य ने अपने आश्रम को चले जाने का निश्चय किया जब वे चले गए तब विरोचन कुमार बलि वामन की पूजा करके उन्हें भूमिदान करने को उद्धत हुए देवतेराज की पतिव्रता पत्नी महारानी विंध्यावली वहाँ आकर पतिदेव के अर्धांग रूप में सुशोभित हुई राजा बली विधान के ज्ञाता थे उन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मचारी के चरण पकारकर संकल्प के साथ भगवान विष्णु को पृथ्वीदान की उस महान संकल्प को स्वीकार करते ही अजन्मा भगवान विश्व बढ़ने लगे, वे ही संपूर्ण जगत के प्रभु तथा उत्पत्ति स्थान है उन्होंने ही एक पैर से सारी पृथ्वी माप ली, दूसरे पग से ऊपर के सभी लोक व्याप्त कर लिए, उनका वह दीप्त्य पग सत्य लोक में जाकर ठहरा था, परमेश्वरी ब्रह्मा ने अपने कमलों के जल से भगवान क उस चरण को पकारा भगवान के चरण पखारने से जो चरमोदक तैयार हुआ उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा सब के लिए परम मंगलमई श्री जी प्रकट हुई जिन्होंने अपने पावन जल से तीनों लोगों को पवित्र किया सगर के सभी पुत्र का उधार किया तथा जिनके जल से महाराज भगीरथ ने उस समय भगवान शंकर का जटाजुट भर दिया भगवान विष्णु की चरणधुली से युक्त गंगा नामक तीर्थ सब तीर्थों में प्रधान है इसे ब्रह्मजी ने प्रकट किया और राजा भगीरथ ने भूतल पर उतारा है संपूर्ण चराचर जगत को भगवान ने दो ही पगों से माप लिया फिर उस विराट स्वरूप को छोड़कर देवाधिदेव भगवान जनार्दन उन्हें वामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने आसन पर विराजमान हुई उस समय देवता गंधर्व मुनि सिद्ध और चारण यज्ञपति भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बलि के यज्ञ में आए ब्रह्मा जी ने वहां जाकर परमात्मा श्री हरि का स्तब्धन किया गंधर्व पत्नियों ने गीत गाए तथा अप्सराओं विद्धाधरियों और किंनरों ने विशेष समारोह के साथ नृत्य किया महात्मा महादमाबली के यज्ञ मंडप में परलादजी भी पधारी अनन्नाय देवत्पति भी बड़ी उतावली के साथ वहां आ पहुंची उस समय भगवान वामन ने बली की पत्नी विंध्यबली से हँसकर पूछा देवी तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे तीन पग पृथ्वी मिलनी चाहिए उसकी पूर्ति इस समय कहां से हुई इसका उत्तर शीघ्र दो विन्यावली बड़ी साध्वी थी उसे इस घटना से तनिक भी विस्मय नहीं हुआ वह भगवान त्रिविक्रम से इस प्रकार बोली देव आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं आपने अपना भारी डगर बढ़ाकर यह त्रिलोकी लाभ ली है इसी प्रकार संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है, संसार के एकमात्र बंधु आप ही हैं, आपके स्वरूप के तुलना कहीं नहीं है भला हम जैसे लोग आपको क्या दे सकते हैं? इसलिए इस समय मैं जो निवेदन करती हूँ, उसी के अनुसार कार्य कीजिए। मेरे स्वामी ने इस समय आपको तीन पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी। उसके � Tre pugger för dig, stann, är i sådan här Ap Pravhu Deviśwar, du har fått din första pug på mitt ansikte. Jagatpati, den andra puggen ska du placera på Kesav, विंध्याबाली की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और राजा बली से मधुरवाणी में बोले दात मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ बोलो मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूँ महामते संपूर्ण दाताओं में तुम सबसे श्रेष्ठ हो तुम्हारा कल्याण हो तुम इच्छा नुसार वर मांगो मैं तुम्हारी संपूर्ण क भगवान वामन ने ऐसा कहकर विरोचन कुमार बलि को बंधन से मुक्त कर दिया और उन्हें छाती से लगा लिया। तब बातचीत करने में चतुर राजा बलि इस प्रकार बोले परवो, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है। अतः आपके चरण बिंदु के सिवा दूसरी कोई वस्तु मैं नहीं चाहता, देव। जलानरदन आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे देव ईश्वर वह सनातन भक्ति बार-बार निरंतर बढ़ती रहे बलि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूतभावन भगवान वामन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा राजन तुम अपने भाई बंधु और संबंधियों के साथ सूत में चले जाओ यह सुनकर दित्यराज बलि बोले دیو Dev, آپ ہی بتائیے سوطن لوک میں میرا کیا کام ہے میں تو آپ کے پاس ہی رہوں گا اس قدل پر تو کچھ بھی کہنا کچھ ہی تو نہیں ہے تب بھگوان ہر شکیس راجہ بلی کے پرتی اتن تکرپال ہو کر بولے راجن میں صدا تمہارے سمیت رہوں گا اسر شریشت تم کھید نہ द्वारपाल होकर रहूंगा मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो आज मैं तुम्हारे लिए वरदायक होकर उपस्थित हूँ अपने व्यकुत वासी पार्षदों के साथ तुम्हारे घर में निवास करूंगा